आध्यात्मरामणयुद्धकांडसर्गचौदा विराजते अवतारा सहस्रश कार्या प्रवेश विराज रघुनंदन अवता कथा लोके ये गाय मनसो सामेवर तघुत्तम हे रघुनंदन आपके विराट शरीर से ही ये सहस्त्रों अवतार उत्पन्न होते हैं और अपना कार्य समाप्त कर फिर उसी में लीन हो जाते हैं हे रघुश्रेष्ठ संसार में जो लोग अनन्न चित्त से आपके अवतारों की कथा गाते और सुनते हैं उनकी तो मुक्ति अवश्य ही हो जाती है तम ब्रह्मणापुरा भूमि निर्भा प्रार्थितपसा दुष्ट झाशोकुले दशेषण कृत तेराम दुष्क बहुवर्ष सहसा मालत संदेह्रिता कुरुषिकयसहताय कर, कर, च पापहारिण भुवन जशसा पूरयिष्यसी हे hey रघुसेठ संसार में जो लोग अन्यत्र चित्त से आपके अवतारों की कथा गाते और सुनते हैं उनकी तो मुक्ति अवश्य ही हो जाती है हे hey राघव पूर्वकाल में ब्रह्मा जी ने आपसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर ही आपने रघुकुल में अवतार लिया है हे hey राम जो अत्यंत दुष्कर था देवताओं का वह सब काम आपने कर दिया अब कई साहस शास्त्र वर्ष तक मनुष्य देह में स्थित रहकर दोनों लोगों के कल्याण के लिए बहुत से कठिन और पाप नाशक कार्य करते हुए आप संपूर्ण लोगों को अपने परिपूर्ण करेंगे प्रार्थया मे जगन्नाथ पवित्रम कुरु मे गृह सबल तथेति रागभूति तस्मिना आश्रम स सैन्य पूजित स्त्य न सीतया लक्ष्मण हे जगन्नाथ मेरी यह प्रार्थना है कि आज सेना सहित से यहाँ ठहर कर और भोजन कर मेरा घर पवित्र कीजिए फिर कल अपनी राजधानी में पधारें तब रघुनाथ जी बहुत अच्छा कह मुनिवर भरद्वाज्य से सकृत हो सेना सीताजी और लक्ष्मण जी के सहित उस अत्युत्तम आश्रम में ठहर गए ततो हनुमस्व प्रति सूशी कच्चि जनोनीपति मंदिर श्रृंगीर पुर ब्रूहि मित्र इस समय एक मुहूर्त विचार कर भगवान राम श्री मारुति जी से कहा हनुमान तुम शीघ्र ही यहाँ से अयोध्या को जाओ और यह मालूम करो कि राज मंदिर में सब कुशल थे तो है ना? सिंगवेरपुर में जाकर मेरे मित्र गुह से बातचीत करना जानकी लक्ष्मणोपेत आगत मेदय नंदी ग्राम तत ग्रातर भरत मम दृष्ट् ब्रूहि स भ्रा तो कुशल मम सीतापरनावस्थाक ब्रूहि क्रमे मे भ्रा हत्वा हवा शत्रुगुण सर्वान् स भार्य सलक्षण उभयाति समाथ स ऋक्षहरीश त्र व्ता चेष्टि सर्वं ज्ञा पुनः शीघ्र आगच्छ मम सधि तथेति हनुमस्त मानुस वपुरा स्थि नंदीग्राम जय वायुवेगेन मारुति गरुत्मानी बेगेन जिघन्न भुजगोत्तम और उसे जानकी और लक्ष्मण के सहित मेरे आने की सूचना देना तत्पश्चात नंदी में जाकर मेरे भाई भरत से मिलकर उसे स्त्री और भाई के सहित मेरी कुशल सुनाना वहां भैया भरत को सीता हरण से लेकर रावण के वध आदि पर्यंत मेरी समस्त लीलाएँ क्रम से सुनाना और कहना कि रामचंद्र जी समस्त शत्रुओं को मारकर सफल मनोरथ हो स्त्री और लक्ष्मण के सहित रीछ और वानरों के साथ आ रहे हैं यह सब वृत्त उसे सुनाकर और भरत जी की सभी चेष्टाओं का पता लगाकर कर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना तब हनुमान जी बहुत अच्छा कह मनुष्य शरीर धारण कर तुरंत ही वायुवेग से नंदीग्राम को चले मानो किसी श्रेष्ठ सर्प को पकड़ने के लिए गरुड़जी जाते पुरम हों सिवीरपुरप्य गुहारुति वाच मधुर वाक्यम प्रहिष्टेनातरात्मना रामो दासरती श्रीमा सखाते सह सीत सलक्ष्मण स्वाम धर्मात्मा चेमि कुशल अब्रवीत सिंहबीरपुर पहुंचने पर गोह के पास जाकर अति प्रसन्न चित्त से मीठी बोली में कहा तुम्हारे मित्र परम धार्मिक एवं क्षेमयुक्त दशरथ कुमार श्रीमान रामचंद्र जी ने सीता और लक्ष्मण के सहित अपनी कुशल कही है अनुज्ञातोद्यमुनिना भरद्वाज राघव आगमश्यति तेव दक्षसी तघुत्तम एवं उत्ता महातेजा संप्रहिष्ट तनू तनूरूम उपात महागो वायुवेगेन मरुति सोपश्य द्रातीर्थं च सर्युम च महानदी तम अतिक्रम्य हनुमंदीग्राम य आज मुनिवर भरद्वाज जी की आज्ञा लेकर श्री रघुनाथ जी आएंगे तब तुम्हें भी उन रघुश्रेष्ठ भगवान राम का दर्शन होगा जिसे हर्ष से रोमांच हो रहा था ऐसे गुह से इस प्रकार कह महातेजस्वी और अत्यंत वेगशाली हनुमान जी फिर वायु वेग से उड़े कुछ दूर जाने पर उन्होंने रामतीर्थ अयोध्या और महानदी सरयू के दर्शन किए उसे भी पार कर हनुमान जी अति प्रसन्न चित्त से नंदीग्राम कौचले क्रोशमात्रे तयोध्याया चीरकृष्ण जिनाबर ददर्श भरतम दीलम भरत दीनमश्रमुवासीन मलपंक विदीधांगम जटिल फलमूलक फलमूलता रामचिंता रापरायण पादुके पुरस्कृत शास वसुंधरा मंत्रि पौर मुख्य का मृतदेह मूर्तिम्त साक्षा धर्मिवस्थिताजलिर्वाक्यम हनुमा महुतात्मज अयोध्या से एक कोश की दूरी पर भरतजी को अति दीन और दुर्बल अवस्था में चीर वस्त्र और कृष्ण मृगचर्म धारण किए आश्रम में निवास करते शरीर में भस्म रमाए जताजूत और बलकल वस्त्र धारण किए फल मूलादि भोजन कर भगवान राम के ध्यान में तत्पर हुए रामचंद्र जी के उन दोनों पादुकाओं को निवेदन कर पृथ्वी का शासन करते तथा काषाय वस्त्रधारी मंत्रियों और मुख्य मुख्य पूर्ववासियों से घिरे हुए साक्षात मूर्तिमान धर्म के समान देख पवन पवनकुम हनुमी हाथ जोड़कर बोले चिंते से यं ितसराम तापसोच काकुस्थ स कुशलमब्रवीत प्रियमाख्या ते देव देंशारुणमस्हूर्ते भ्रात्रण संग भरत जी जिन दंडकारण निवासी सपोनिष्ठ भगवान राम का आप चिंतन करते हैं तथा जिनके लिए आप इतना अनुताप करते हैं उन ककुष्ठनंदन राम ने तुम्हें अपनी कुशल कहला भेजी है हे देव आप यह दारुण शोक त्यागिए मैं आपको अति प्रिय समाचार सुनाता हूँ आप इसी मुहूर्त में अपने भाई राम से मिलेंगे समरे रावण हवा राीताम्य उपयाति समृद्धार्थ सीत स लक्ष्मण मुक्तो महातेजा भरता हर्षमूर्छिता पपात भुविचा स्वस्थ कह कह प्रियनंदन भगवान राम युद्ध में रावण को मारकर और सीता जी को प्राप्त कर सफल मनोरथ हो सीता और लक्ष्मण जी के सहित आ रहे हैं हनुमान जी के इस प्रकार कहने पर कई कई के, के, के प्रिय पुत्र महातेजस्वी भरत जी हर्ष से मूर्चित हो अपने पृथ्वी पर गिर पड़े <tles <Presents> <tles <algunas> आलिंग भरत शीघ्रियनम आनंद जय स्रो जल से भरत कपिम दिव वनसोवा तमुक्रोशाधी आगता विप्राख्यान से ते सौम्य दी ब्रुवत प्रियुवा शसहस्रम चंशर सर्वाभरणस मुग्धा कन्या तो फिर संभलकर उठने के अन्तंतर भरत जी ने तुरंत ही प्रियवादी हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और आनंद के कारण उमड़े हुए अश्रुजल से उन वानर श्रेष्ठ को सींचने लगे और बोले भैया तुम कोई देवता हो या मनुष्य हो जो दया करके यहाँ आए हो हे सौम्य इस प्रिय समाचार के सुनाने के बदले मैं तुम्हें एक लक्ष्य गाँव अच्छे अच्छे सौ गाँव अच्छे अच्छे सौ गाँव और समस्त आभूषणों से युक्त परम सुंदरी सोलह कन्याएं देता हूँ <coughs> मुक्त प्राह भरता मारतात्म बहूनी मास्वी ग सुमहधनम शणोम हम प्रीति ममसनम कल्याणी बच गाथेयम लोक की लौकी प्रतिभाति मे एत जीवन आनंदो नर्ष शी राघवश हरिण कथा सगम तत्वद्रम ते विश्वस्तव हनुम भरतेन महात्मना आचक्षेथ राम से चरित क्रमा तो परमानंदम भरतो तो ऐसा कर भरत जी ने हनुमान जी से फिर कहा आज भयंकर वन में जाने के कितने ही वर्ष बीतने पर मैं अपने प्रभु का यह प्रिय समाचार सुन रहा हूँ आज मुझे यह कल्याणमय लौकिक कहावत बहुत ठीक मालूम होती है कि जीवित रहने पर सौ वर्ष से भी मनुष्य को आनंद मिल सकता है तुम्हारा शुभ तुम यह सच सच बताओ कि श्री रघुनाथ जी के साथ वानरों का समागम कैसे हुआ जिससे मैं तुम्हारे वचन का पूर्ण विश्वास करूं महात्मा भारत जी के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का क्रमशः संपूर्ण चरित्र सुना दिया मारुति के वह चरित्र मारुति से वह चरित्र सुनकर श्री भरत जी को अत्यंत आनंद हुआ